और इसके साथ में एक और हमारे मेहमान हैं पीयूष जी जिन्हें आपने पहला भी सुना है तो वो हमारे लिए विशेष बीच बीच में कुछ गाने सुनाएंगे हम उनका आवाज़ का आनंद उठाएंगे तो आप सभी की तरफ से हमारे दोनों खास मेहमानों का दिल से स्वागत है आज के इस सेशन में धन्यवाद जी थन्देवाद। नमस्कार देवेंद्र जी कैसे आप नमस्कार रमेश जी बहुत बढ़िया आप कैसे हैं बहुत अच्छे हैं और आपको देख और अच्छे हो गए हैं एजुकेशनिस्ट है आप अच्छा लग रहा है आपको देखकर तो मैं चाहूंगा वर्तमान आप कहाँ पर है और क्या करते हैं थोड़ा सा बताइए हमें मैं इस समय प्रयागराज जो नगर क्षेत्र है नगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर कुलमई एक गांव है वहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ मैं प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ और लगभग दस वर्षो से वहाँ से वार्यत हूँ हम्म विद्यालय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 एम हिंदी लिटरेचर में करके हिंदी साहित्य में करके नेट की तैयारी कर रही है और पेंटिंग भी बनाती है तीस, तीसरे नंबर के सुपुत्र हैं वो उन्होंने भी बीटेक अभी अभी कंप्लीट किया है और अभी अभी सितंबर माह में ही उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया सर्विस हाई करके कंपनी है और वर्क फ्रॉम होम उनका चल रहा है जी बहुत बहुत बढ़िया देवेंद्र जी पर, परिवार के बारे पर में बताने के लिए धन्यवाद शुक्रिया पर आपका तो पीयूष पीयूजी से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा पीयूष जी कैसे हैं आप बिल्कुल बढ़िया सर हाँ हाँ आप हमारे देवेंद्र प्रकाश सर के लिए क्या सुनाना चाहेंगे उनके स्वागत में स्वागत। सर चूँकि हम आज शिक्षा और एजुकेशन की बात कर रहे हैं और सर भी हमारे हर तरफ से शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं तो एक छोटी सी प्रार्थना जो बचपन में सुनी थी उसी को मैं गाना चाहूंगा शुरुआत प्रार्थना से करना चाहूंगा स्वागत है मन का विश्वास कमजोर हो न इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे न जाता मन का विश्वास कमजोर हो ना हम न सोचें हमें क्या मिला है हम ये सोचें कि या क्या है अर्पन फूल खुशियों के बाटे सभी को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 बंद होते गए जैसे धूप छाप दिन में कई स्थितियां होती हैं उसी तरह जीवन की स्थितियों के अनुसार कभी लिखना शुरू हो गया एक बारगी तो कभी बंद हो गया इस तरह से चलता रहा अभी हिंदी दिवस पर मैंने एक कविता लिखी है जी, अगर जी, आदेश हो तो स्वागत मनाया जाए हिंदी दिवस पर कभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया जी उस पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं आओ भाई तुम्हें कथा बतलाएं हिंदी भाषा की आओ भाई तुम्हें कथा बतलाएं हिंदी भाषा की हिंदी है माथे की बिंदी भारत माँ के आशा की हिंदी अपनी जनभाषा है जननी की भाषा न्यारी हमको इससे राग बहुत है अनुरागी ममता प्यारी अनुरागी ममता प्यारी संस्कारों का सौरभ देती यह संस्कृत की बेटी है संस्कारों का सौरभ देती यह संस्कृत की बेटी है तद्भव तत्सम शब्दों से अब भी सुरभित होती है पाली प्राकृत अपभ्रंश संग बढ़ी पली धीरे धीरे विविध बोलियां मिलती जातीं गली गली धीरे धीरे विविध बोलियां मिलती जातीं गली, गली गली हर भाषा हर बोली से यह सखी भाव दिखलाती है हर भाषा हर बोली से यह सखी भाव दिखलाती है परदेशी शब्दों से मिलकर राग मिलन का गाती है ब्रज मैथिल भोजपुरी बोली न्यारी बोड़ी खली बगे से है है। अनेकता में ऐक्य भाव का रंग अनोखा लाती है अनेकता में ऐक्य भाव का रंग अनोखा लाती है विविध शब्दावलियों से समता भाव सिखाती है। है वाक्य व्याकरण में में हिंदी के के अरबी आन मिले, का है जन्म इसी के। अंचल में अभिमान मिले, का इसी अंचल अभिमान की सुषमा श्रीधर प्रिय प्रवास हरि और की सुषमा श्रीधर प्रिय प्रवास हरि और महादेवी और पंत निराला छायावाद प्रसाद दिए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 महावीर ने मार दिया चल पड़ी श्रृंखला खेले थे जायसी और तरीके कवि कितने ही थे कितने कवि का नाम गिनाए कितने कवि का नाम गिनाए महा ग्रंथ बन जाएगा रीति भक्ति कालों के कवि से नील गगन भर जाएगा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 और ये बहुत ही बड़ी विपदा है हमारे देश में जो हम हिंदी से इतना दूर होते जा रहे हैं हमने अंग्रेजी को ऐसा अपना लिया है कि आजकल की जो जनरेशन है उसको हिंदी के शब्दों के बारे में हिंदी की गिनती के बारे में तक नॉलेज नहीं है उनसे उन्यासी के बारे में पूछिए तो वो नहीं बता पाते उन्यासी क्या है ये उनचास उनसठ उन हमें दिनचर्या में हम सब्जी वाले के पास जाते हैं उन्यासी रुपये उसने अगर मांगे तो एक बच्चा नहीं समझ पाता है कि उसको कितने देने हैं और वो कितने लौटाएगा उसको ये बहुत बड़ी विपदा है और अगर हम इसका नहीं ज़्यादा प्रचार करेंगे और नहीं इसका, इसका इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे हमारी ये हिंदी भाषा विलुप्त हो जाएगी बहुत ही दुखद ये चीज़ है तो बड़ा अच्छा लगा देवेन जी के शब्दों में हिंदी दिवस पे जो इन्होंने बात की और बहुत ही सुंदर भाषा और बड़ा आनंद आया मुझे सुन के काफ़ी समय बाद हिंदी इतनी प्योर हिंदी मैंने भी सुनी है बड़ा ही आनंद आया बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र देवेंद्र जी जी का मैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ इसके बारे में थोड़ी सी बताइए बातें दूसरा कोई क्षेत्र नहीं था आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ तो रुचि होती अभिरुचियाँ होती हैं जी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं गांधी जी ने भी कहा था कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है उन्हीं दिनों पिताजी एक गंभीर बीमारी के कारण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 एक शिशु मंदिर में प्राथमिक प्राइमरी शिक्षक के रूप में कार्य ग्रहण कर लिया तब से फिर ये घूम फिर करके एक संस्था से दूसरी संस्था तीसरी संस्था में अभी इस समय कुलमई क्षेत्र में माँ शारदा कॉन्वेंट स्कूल में प्रधानाचार्य का कार्य देख रहा हूँ तो शिक्षक अब जब आदमी कार्य करने लगता है उसकी रुचि उसमें थोड़ी होती है तो बहुत सारे कारण बन जाते हैं वहाँ उसके स्थायित्व के अब उसी में मज़ा आने लगा है अब उसी में बच्चों के संग खेलने कूदने में और शिक्षकों के बीच लड़ने झगड़ने में आज शिक्षक बड़े विद्वान हो गए हैं और कोई भी बात कहें तो कभी सुनते हैं और कभी उसको ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच भी एक संतुलन बनाना एक टीढ़ा कार्य है तो उनके बीच संतुलन बनाते हुए बच्चों के बीच खेलते कूदते हुए उनके विकास में बराबर दत्तचित रहना यही अब रुचि रह गई है लिखना साथ साथ होता रहता है जी जी जी। जी एक और रचना आप सुनाइए हमें। जो आपको ऐसा लगता है कि प्रेरणादायी है हम्म हम्म जरूर जरूर। मन बहुत भटका करता है मन भटकनशील है अभी यहाँ तो क्षण में रमेश जी के पास क्षण तो में पीयूष जी के पास क्षण में लंदन क्षण में स्विट्जरलैंड कहां से कहां पहुंच जाता है जी कभी जंगल में कभी नगर में कभी गांव में और कभी मन के अंदर ही मन के अंतर्गत ही बहुत सारे पीड़ाएँ हैं दुख हैं सुख हैं सुखानुभूतियाँ हैं तरह तरह के संवेदनाएँ हैं उन सब के भीतर मन कैसे कभी कभी बिखर जाता है कभी कभी जुड़ जाता है इसका हल्का सा चित्रण किंतु विकल है बना हुआ मन किंतु विकल है बना हुआ मन जंगल जंगल भटक रहा मन किसम किसमें अटक रहा मन जंगल जंगल भटक रहा मन किसमें किसमें अटक रहा मन कहाँ कहाँ खोया खोया सा जाग रहा सोया सोया सा कहाँ कहाँ खोया खोया सा जाग रहा सोया सोया सा ठंडी हवा चली आई मौसम जैसे बरखा आई पर्वत साहे खड़ा हुआ मन धीरज जैसे अड़ा हुआ मन संकल्पों से खड़ा हुआ मन खड़ा हुआ मन सता बना हुआ मन बरगद जैसे तना हुआ मन इन्तु आज इन्तु आज तुम जल प्रवाह को खंड खंड कर बह जाने दो किन्तु आज तुम जल प्रवाह को खंड खंड कर बह जाने दो अंतस्तल में रही गुर उन भावों को ढल जाने दो आज थटाहा राशा है मंडल में भरा है काजल ले जाएगा घर के बादल सन्यासी बनकर सन्यासी बनकर इचलाते बर्खा में तुम क्यों ढल जाते बैठा हूँ चुपचाप पास में नहीं कोई है आसपास में एक दूजे से मिलकर पानी हवा बहे जानी अनजानी बूंद बूंद में ढलता पानी कैसे बादल बन जाता है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 किंतु है बना हुआ मन क्या है की हुआ। बहुत बहुत बहुत बहुत सुंदर सुंदर मन का आपने आपने बताया कविता पाठ किया जी को अच्छा लग रहा है बढ़िया बहुत बढ़िया मतलब बहुत ही आनंद आ रहा है और चांस की बात हमारी भी एजुकेशन ज्यादातर कॉन्वेंट में हुई है लखनऊ में तो अच्छा। से थोड़ा तो बड़ा आनंद आ रहा है देवेंद्र जी को सुन के और उनकी कविताएं और स्पेशल जो है उसमें मीनिंग है उसमें भाव है जी ये बहुत इम्पोर्टेंट है चलिए प्राचीन श्रीवास्ताव के भेजा है बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई करके ईशान बरवा लिखते हैं बहुत सुंदर सर जी और धारणा सचदेव जी लिखते हैं देवेंद्र जी आभार हिंदी के गरिमा पूर्ण के लिए धन्यवाद और उन्होंने हिंदी पर भी अपनी भावना अपने विचार हमारे साथ शेयर किए हैं तो चलिए धारणा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत, बहुत सुंदर आप शुक्रिया आपका आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा देवेंद्र जी जीवन में ऐसे तो संघर्ष आते जाते रहते हैं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 तो इन सूत्रों के सहारे अंधकार को बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं तो एक नाटक मैंने लिखा था अच्छा, अच्छा जापान में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागा पर बम गिराया गया था एटम बम गिराया था अमेरिका ने उसमें अस्पताल में बहुत सारे लोग पीड़ित हुए बहुत सारे लोग मारे गए बहुत सारे लोग उजड़ गए वनस्पतियाँ उजड़ गई पेड़ पालो उजड़ गए और उसी में एक बच्ची थी सडाको बारह वर्ष की थी वह स्कूल में रेस में भाग लेती थी बड़ी उत्साही लड़की उसको एक दिन स्कूल के दौड़ के दौरान ही वह गिर पड़ती है और पता चलता है उसे भी ल्यूकेमिया हो गया है ब्लड कैंसर हो गया है अब वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है और एक दो लोग एक दो सखियाँ उसकी एक दो सहेलियाँ हॉस्पिटल में देखने आती हैं और उससे बताती हैं कि सडाखो तुम मत हो तुम ये कागज़ के एक हजार पक्षी बना डालो तो ऐसा कहते हैं कि जीवन बड़ा हो जाता है आदमी दीर्घायु हो जाता है तो सडाखो बोलती है कि वो मुझे बनाना तो आता नहीं है मैं तो कैसे बनाऊँ कागज़ का पक्षी तो उसकी सहेली बना करके दिखाते हैं देखो कि कागज़ है और मैं इसे करके कैंसी वगैरह ले आकर के बनाते के के पक्षी पक्षी है है है वो वो करीब बनाती है, और बनाते बनाते दम तोड़ देती लगभग अंतराल में उसके मृत्यु पर की व्यथा उसकी पीड़ा जन्य संवेदनाओं को तथा उससे शांति के संदेश को अभिव्यक्त करती एक कविता है मैं आपको सुनाना चाहूंगा स्वागत जी सड़ाकों के मृत्यु पर जिस दिन उसका देहावसान हुआ था आज भी जापान में शांति दिवस करके वह मनाया जाता है और सड़ाकों का स्टैचू एक जगह लगाया गया वहीं एक बड़ा सा मेला आज भी लगता है तो वो सड़ाकों बिस्तर पर लेटे लेटे गीत गाती है ओ सुनहरे स्वर्ग के सुंदर पखेरु ओ सुनहरे स्वर्ग के सुंदर सजीले पक्षियों ओ सुनहले स्वर्ग के सुंदर सजीले पक्षियों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 हरा पीला लाल बैंगनी तीन उजले पर काली रजनी श्वेत नीले रंग अनेकों रंग बिखरे हैं अनेकों इस धरा पर आन देखो दो घड़ी पर दिवस भीतर छिपी है रात काली दिवस के भीतर छिपी है रात काली फिर सुबह होती बड़ी सुंदर उजाली दुख के हैं सुख भरे से रंग कितने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 स्वर्ग के उज्जवल पखेरु स्वर्ग के स्वर्णिम क्षतिज पर तैरते जाते सुंदर इस धरा पर आन देखो, रुक सको तो सको तो, तो, झुक दो घड़ी भर पंख ओ सुनहले स्वर्ग के सुंदर पखेरु स्वर्ग के स्वर्णिम क्षितिज पर वो तैरते जाते कहा सुंदर पखेरु ओ सुनहले स्वर्ग के सुंदर पखेरु एक छोटी सी लड़की सड़ाको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 बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो जोत से जोत जगाते चलो ज्योत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा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 बड़े सुनहले बड़े रुपहले, गांव वाले दिन बहुत याद आते हैं अब भी वे बीते पलछिन। बिन चिंता के उत्साह भरे से बिन चिंता के उत्साह भरे से वे प्यारे प्यारे दिन उलझन वाले उल्लासों के गठर वाले दिन यानी दोनों ही चीज गठरी में बांध करके चलते थे उलझन भी और उल्लास भी धूप छा में गुईया वाले धूप छा में गुईया वाले सुतुही सीप वाले कारे कार्य बदरा वाले गीले गीले चेहटा वाले मकई केसंग सूखे गीले मिट्टी वाले चंदूर बनिया टेनी वाले भुजवा और चबेनी वाले कितने ही थे भोले भाले छुआ छोवल खेलो वाले भैंसों और तबेले वाले वे प्यारे प्यारे दिन, बहुत याद आते हैं अब भी वे बीते पल बहुत याद आते हैं अब भी वे बीते पल अमिया और टिकोरे वाले अमिया और टिकोरे वाले महुआ झरते फूलों वाले के कटवा वाले बबुराही के सोटवा वाले, सबूल के सोटे मतलब बैलों को मारने वाले डंडे इस तरह के बनते थे तो बबुराही के सोटवा वाले बाकी चितवन ओटवा वाले ओट में से कोई लड़की कहीं किसी ओट में से झांक रही कोई दुल्हन झाक रही तो बाकी चितवन ओटवा वाले सरसों सरसो अरहर खतवा वाले खेल कूद कर ऊधम वाले धोती और लंगोटी वाले कहा गए वे गाँव वाले कचपचिया से दिन कहा गए वे गांव वाले कचपचिया से दिन पढ़ने लिखने बढ़ने वाले पटिया स्लेट और दुद्धी वाले टाट पाट की गद्दी वाले पलथी मार के लिखने वाले करीखा भोरिका मट्टी वाले पटाहा और दुपट्टी वाले पंडित जी के डंडा वाले लाल टमाटर अंडा वाले पत्ती और सरकंडा वाले चूल्हे वाले हंडा वाले घंटी बजते छुट्टी वाले बबुआजी की चिट्ठी वाले उजले काले अंधियारे सेमकोड़ी के छैया वाले निमकौड़ी की छिया वाले हिमालयी ऊंचाइया वाले निम्कोड़ी की छैया वाले हिमालयी ऊंचाइया वाले मिट्टी तेल की ढिबरी वाले ताखे पंखा वाले ताके वाले मंद उजारे दीदा फाड़े मध्य मध्यम दिखने वाले हाफ हाफ के चढ़ने वाले ऊंचे सपना बुनने वाले हाफ हाफ के चढ़ने वाले ऊंचे सपना बुनने वाले उज्जर उज्जर पंखों वाले नया उजाला गढ़ने वाले बबुराही के कांटे जैसे नंगे पैरों चुभने वाले कहाँ गए वे सोन चिरैया पंख सजीले वे सुंदर से प्यारे दिन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 लेडुआ ढूंढी लड्डू वाले लोटवा भर के रसवा वाले मीठे बोल बताशे वाले कोहड़ा खीर सुहारी वाले कहा गए वे गीत सुनाते बन जा रहे एक से दिन कहा गए वे गीत सुनाते बन जा रहे से दिन सही गोमती पानी वाले सही एक नदी है और गोमती जो गंगा के सहायक नदी के रूप में है सही गोमती पानी वाले नदिया नारे तारे वाले गढ़ारी गढ़ी इनारे वाले लेजरी रसरी पगही वाले छप छप छप तैराकी वाले छप छप छप तैराकी वाले दुआरे पिछवारे वाले कुकुर और पिलैया वाले उज्जर वाले जोनरी बजड़ी ऊँखी वाले सावा कोदो कक् वाले भात समा के माठे वाले देसी घी पराठे वाले आंखों नमी छुआने वाले कहा गए वे कजरारे से प्यारे प्यारे दिल बिना बात के झगड़ी झगड़ा सीधा साधा जीवन का होता था तुरंत झगड़ लिए तुरंत मान मनोबल बिना बात के झगड़ी झगड़ा बिना बात के रीझ रिझाना -खी -री सासे ढोल मजीरा वाले नक कारे धिकारे वाले सबसे दूर किनारे वाले मड़ई पास इनारे वाले मड़हा छप्पर गढ़ही वाले दूर तलैया बढ़ई वाले कहा गए वे अनजाने से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 अमहर वाले खरबूजा तरबूजा वाले अलसी मकई सरसों वाले अड़हुल और कनेला वाले जौ चनी और बहुरी वाले कहा गए वे प्यारे प्यारे वे अनियारे तारों से दिन खटिया और मसहरी वाले खटिया और मसहरी वाले बचवा नैकी अय्या वाले सरसोटा पिपरा वाले झुआ भर के कोया वाले बोरसी कंडा ऊपरी वाले चूल्हुआ पर के अधहन वाले चुल्हा पर अधन वाले पूड़ी और कचौड़ी वाले कथरी गुदरी कमरी वाले छुटका दुल्हा वाले इखट दुख चौखट वाले हायरा नैहर वाले बड़की भौजी ताके वाले दिल में हुक उठाने वाले अंध्यारे उजियारे वाले कहा गए वे सकारे वे पीर उठाने वाले दिन वे पीर उठाने वाले प्यारे प्यारे दिन तो रमेश जी जी ये थी की अवधी अवधी की शब्दावली ठेठ भाषा भाषा भाषा के के के के मिट्टी हम हैं रहने वाले और अवधी के शब्दों का का बहुत सारा प्रयोग किया गया उन्हीं माध्यम से ग्रामीण जीवन चित्रण इसमें करने की कोशिश की है जैसे अधान, अधान शब्द से परिचय शायद बहुत कम लोगों का होगा जब कूकर नहीं था और बड़े बड़े हंडा और फूल के और कसकुट के हंडा बनते थे और उसमें मांझ करके राखी सब नीचे लेप लगाकर चूल्हे पर उस पर डाला जाता था और दाल या चावल डालने से पहले पानी 10 मिनट उसमें पकता था पानी हुँ, हुँ, था पानी तो उबलता उस पानी को अधान कहते थे बहुनी जरा सा अधन डाल दे तू हम आई थे फिर दलिए डालब मतलब तुम अदहन डाल दो फिर हम आते हैं दाल उसमें डालेंगे पकने के लिए तो इन सब शब्दों की जो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 देखिए ये प्रश्न तो बड़ा आपने गूढ़ विषय रख दिया है इस पर थोड़े शब्दों में वार्ता नहीं हो सकती फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपनी बात कहने का तो इस पर एक मैं बालोपयोगी एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहूँगा और फिर उसके बाद अपनी बात कहूँगा तो आसान हो जाएगी स्कूल में छुट्टियां होती हैं और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 तो उन्होंने अपने हाथ से गड्डू बांटे और तमाम लोगों से और कल की छुट्टी घोषित कर दी संत महात्मा थे तुमके आदेशों का अवहेलना भी हम लोग नहीं कर सकते थे तो उन्होंने बताया कि देखिए बच्चों को छुट्टी बहुत प्रिय होती है चाहे स्कूल में उनके प्रिंसिपल ही मर जाएं और स्कूल जाएं तो कहो आज शो कावरकास्ट हो गया आज कंडोलेंस हो जाएगा छुट्टी इसमें भी वो प्रसन्न हो जाते हैं तो इस बात को उन्होंने देवरा बाबा ने कहा कि वो बच्चों में नारायण है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 पेन पेंसिल और रबर कटर बहुत हो गया खटर पटर पेन पेंसिल और रबर कटर बहुत हो गया खटर पटर भरी कापियां खत्म किताब याद हो गए सारे पाठ अस तक अक्षर आए अश्ञ तक अक्षर आए उन अक्षर से शब्द बनाए आड़ी तिरछी मात्राओं से बन गई ढेरों परी कथाएं आड़ी तिरछी मात्राओं से बन गई ढेरों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 वो माता पिता की बात तक को ये कह करके टाल जाते थे गुरुजी ने ऐसा कहा है वह एक तो पद्धति अब विलुप्त हो चली है फिर आधुनिक शिक्षा जो अभी नई शिक्षा नीति आई है इसमें इन चीजों को पाटने का कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रयास मुझे देखने को मिलता है देखिए कहाँ तक सफल हो पाता है जी ये जी। मेरे अपने विचार थे जी आप कुछ सुनाइए हमें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 वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो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 बहुत बढ़िया बहुत रमेश जी पीयूष जी को मैंने सुना बहुत अच्छा लगा वो एक बहुत प्यारी गजल है बहुत ही प्रिय है बहुत अपीलिंग है वो कागज की कश्ती बारिश का पानी एक कविता कहिए और सुना दी जाए सुन हाँ मैं सुना देता हूँ एक प्रेम पर मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा प्रेम एक अछूता विषय रह गया किससे हृदय की बात कह लें किससे हृदय की बात कह ले प्रिय किससे हृदय की बात कह लें या कि खामोश हो चुपचाप सह लें क्यों भली सी चांदनी इतरा उठी है ज्योति जानो देखकर कर मुस्का उठी है नील नव से हैं बरसते मोतियों के कण चमकते ओस कण हैं फुनगियों पर टिक रहे जाते मचलते आज संध्या रागनी फिर गा उठी है आज संध्या रागनी फिर गा उठी है जिंदगी में लय मनोहर भाव उठी है इसी की दूसरी कड़ी है प्रकृति सुंदरी जे अमल, जे धवल गे। अमल धवल गिरी राज सुशोभित अमल धवल गिरी राज सुशोभित मन ही मन मदमाती हूँ गीत नए में गाती हूँ प्रीत नया मैं पाती हूँ प्रकृति स्वयं एक तरुणी बनकर के बोल उठी है वह किशोर तरुणाई आई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 लता विटप को छू शर्माई गंद मंद आकुल होती हूँ मिलन व्याकुल होती हूँ गीत नए मैं गाती हूँ बहुत सुंदर देवेंद्र जी आशा करता हूँ हमारे सभी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है देवेंद्र जी ने बहुत ही सुंदर प्रेम पर कविता सुनाई और गाँव वाली बात भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बताई और एक छुट्टी वाली कविता बड़ी अच्छी लगी पीयूष जी ने भी बहुत सुंदर गीत आपको सुनाए आशा करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में आपने काफ़ी आनंद उठाया है शिक्षा मनोरंजन और फिर ज्ञान वर्धन की ये बातें आप सभी से हो रही थी और आप सभी प्यारे प्यारे मैसेजेस भी लिख के भेजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ खास बातें करेंगे और कविताओं का भी आनंद उठाएँगे आज के लिए बस इतना ही फिर से एक बार देविंद्र जी एंड पीयूष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं जय हिंद जय भारत सबके मन को भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाएं। इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाएं। छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाएं।